एवं कामनाओं का वर्षक इंद्र चारों तरफ सोम रूप आहारी द्रव्य के प्रति दोनों अश्वों से आए शत्रु नाशक तू हमारे यज्ञ में वृषभ चर्म के ऊपर ढाला हुआ एवं पात्र में परिपूर्ण रखा हुआ मीठे सोम का सेवन करके वृषभों की भांति शत्रुओं का उपचेद कर भाषार्थ हे hey इंद्र, तू बहुत चमकने वाले तीखे शस्त्रों को प्रकाशित करता हुआ राक्षसों के द्रिह शरीरों को नीचे गिरा उग्र रूप पराक्रम युद्ध तुझको मैं पराजय कारी बल वर्धक हविसोम देता हूं, संग्राम में शत्रुओं पर हमला करके उन्हें काट डाल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 बिना क्रोध के इसे ग्रहण कर हे इंद्र तेरे लिए ही यह सोम निचोड़ा है तेरे लिए ही यह पुरोडाश दिखा दे पकाया है हे इंद्र तू स्नेह पूर्वक आगे प्रस्तुत किया पुरोडाश को खा और मीठे सोम का सेवन कर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 कभी कम नहीं होता और दूसरों को नव पालने वाला अदाता को कोई सुखी नहीं कर सकता वह किसी से भी सुख नहीं पाता भाशार्थ जो स्वयंग अन्न वाला होकर भी दुर्बल को अन्न मांगने वाले बुभुक्षत याचक को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 धन देकर उसे आनंदित करे वह बहुत दूर तक के मार्ग को देखे अर्थात उस दाता को पूर्ण पद्धत सर्गलोक प्राप्त होता है नीचे ऊपर घूमने वाले रथ के चक्रों की भांति ये धन भी निश्चय से स्थिर नहीं रहते एक से दूसरी के पास जाया आया करते हैं भाषार्थ कृपण अदाता मानो दर्थ ही संपत्ति आदि प्राप्�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 तथा दो अंश भाग वाला, तीन अंश भाग वाले धनी के पास अनंतर जाता है, चार अंश भाग प्राप्ति वाला उससे अधिक वाले के पास जाता है, इस प्रकार श्रेणीबद्धी हुई है। कम संपत्ति वाला अधिक धनवान की आशा करता है, अत्यंत श्रीमान मानो भी निर्धन होता है, इसलिए स्वयं धनवान हूँ, ऐसा न मानकर अति�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 एक समान दुग्ध नहीं देती, दो जुडवा भाई होने पर भी उनका बल एक जैसा नहीं होता, एक वंश की संतान होकर भी दोनों एक समान दाता नहीं होते, अस्ता दशोत्तर शततम सुक्तम, भाषार्थ हे देवदिप्तिमान, पवित्र ब्रत वाले अग्नि, तू यजमान के सामने अपने अग्निकुंड में प्रकाशित प्रजलित होकर अंधकार रूपी भाषार्थ हे अग्नि श्रेष्ठ रीति से आहुति पाकर अरणियों में से बाहर आ घृतानि हवियों से आनंदित होवो सूक्नामक यज्ञपात्र तेरे लिए तेरे समीप लाए हैं भाषार्थ अत्यंत आदर से बुलाया गया तथा स्तुति मंत्रों से स्रवन करने योग्य वह अग्नि अत्यंत दित्त से प्रकाशित होता है सभी देवों के पहले उसे स� भाषार्थ जब यह अग्नि घटादि हविल द्रव्यों से संचित होता है, तब वह घी से प्रयुक्त हो, इस्पुति एवं हवि से आहुत होकर दिव्यत्मान और विपुल प्रकाश से युक्त हुआ। भाषार्थ हे हवियों के वाहन अग्नि, तू स्तवित होकर देवों के लिए हवियों से अधिक प्रकाशित प्रदीप्त होता है। उस तुझको यज्ञकर्ता, यज्ञ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 हवियों के वाहक मानमों में अत्यंत पूज्य उस तुझे इस तुतियों से प्रदीप्त करते हैं एकोन विन्शत्त्युत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ इस प्रकार से मेरा मन विचार करता है कामना करता है कि मैं गो अथवा अश्व का दान करूं क्योंकि कई बार मैंने सोम का सेवन किया है भाषार्थ जैसे बहुत वेगवान वाय विच्छों को कम्पाता तथा ऊपर उठाता है वैसे ही ग्रहण किए गए सोमरस कम्पाते हुए मुझे उछालता है मैंने अनेक बार सोमरस का पान किया है भाषार्थ जिस प्रकार शिव गामी अश्व रथ को ऊपर उठाकर ले जाते हैं उसी प्रकार पिए हुए सोमरस मुझे ऊपर उठाकर खींचते हैं मैंने बहुत सोम का सेवन किया है भाषार्थ जिस प्रकार गाय हंबा शब्द करती हुई प्रिय बछड़े की ओर दौड़ती है उसी प्रकार स्तोताओं की स्तुति मेरी ओर आती है मैंने बहुत सोम को ग्रहण किया है, भाशार्थ जिस प्रकार शिल्पी रथ के ऊपर के भाग को सारथी स्थान को बनाता है, उसी प्रकार मैं भी मनह पूर्वक सर्द्धा से स्तोत्रों को सुनता हूं मैंने बहुत बार सोम का सेवन किया है, भाशार्थ इस प्रकार पंच जन, पंच जगत मेरी दृष्ट से छन भर भी ओझल नहीं हो स